अपनी अपनी मूलभूत तन मात्राओं को हाँ जैसे बड़े जोर से नल से पानी अगर पानी नहीं गिरावे तो पानी उछलने लगेगा कि नहीं लगेगा, उसे अपने अपने विषय को प्राप्त करके इंद्रियां जो हैं ये उछलती हैं छलकती हैं, ये इनका विज्ञान है एक विषय एक भूत एक तनमात्रा इनमें भी विषयों में तीन भेद होता है हो तो एक तो मोहनीय होते हैं मोहनीय विषय होते हैं और एक रंजनीय विषय होते हैं और एक प्रकाशनीय विषय होते हैं विषयों के तीन भेद हैं और... मोहनीय रंजनीय और प्रकाशनीय तो जिनसे मिल करके हम बिल्कुल मूड हो जाते हैं बुद्धि शक्ति नष्ट प्रस्त हो जाते हैं ना और... वो मोहनीय विषय होते हैं और जिससे जीरो नशे की चीज है ना गांजा भांग असीम पीने के बाद अपना जो ज्ञानांश है ज्यानांस है वो अभिभूत हो जाता है खाने खाने से खाने से होता है माने जो मोटा मोटा मिट्टी मिट्टी का जो हिस्सा है वो दिष खाने से अभिभूत होता है और नशा खाने से चिदंश अभिभूत होता है है ना और बेहोशी में आनंद भी नहीं रहता है मोहनीय और एक होता है रंजनीय जिसमें मजा आता है राग होता है और एक होता है प्रकाशनीय ना उसमें मोह होता है ना रंजन होता है केवल दिखता है ये तीन प्रकार के विषय होते हैं ये तीनों प्रकार के विषय जब इंद्रिय से जाकर के इंद्रिय से जा करके टकराते हैं तो इंद्रिया उनके साथ तन्मय हो जाते हैं और विषय के साथ इंद्रियों का तन्मय हो जाना ये बंधन है आसक्ति हो जाती है आसक्ति हो जाती है फिर इनके बिना रहा नहीं जाता है फिर ये मनुष्य का जीवन बिल्कुल गुलाम पराधीन विषयों का हो जाता है तो विषय तो के साथ इंद्रियों को अलग करना तो फिर तो इंद्रियां कैसी रहे तो ये अलग अलग ना मालूम पड़े आख कान नाक भी ये तो गोलक अलग अलग है ना ये बिल्कुल नित्त के साथ एक हो जाए और विषय की तुलना हुए बिना इंद्रियों की पृथकता मालूम पड़े बिना शांत चित्त से जो इंद्रिय वृत्ति की एकता है उसको योग दर्शन में प्रत्याहार कहते हैं अब इस प्रत्याहार की व्याख्या में न योग दर्शन पर व्यासभाग मिश्र की टीका और दूसरे महात्माओं के बोध की और दूसरे दूसरे महात्माओं की जो वृत्तिया हैं, तो सब का समावेश हो गया इसको बोलते हैं योग दर्शन में प्रत्याहार तो आपको तो करना न हो तब भी लोग प्राचीन साहित्य का अध्ययन तो करते हैं ना कि प्राचीन लोग इस विषय में क्या क्या कहा करते थे तो ये जो प्रत्याहार की क्रिया है इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण कई प्रकार के भेद होते हैं तो सीखना पड़ता है जैसे प्राणायाम सीखना पड़ता है वैसे प्रत्याहार भी सीखना पड़ता है विचार जो होता है वो विचार करने में कोई मदद तो कर सकता है लेकिन विचार और विचार से निष्पन्न जो अर्थ है वो अपने भीतर ही होता है अब भीतर कलेजे में हाथ डाल के कौन सिखाएगा तो बाहर से सीखते हैं और भीतर उसको काम में लाते हैं अब अब जो सीख हैं बाबा उनको सीखने की जरूरत नहीं है आपको तो जब करना हो तो सीखना पड़ेगा चिंगड़ी कौन चला रहे बाला कैसे चला रहे से कैसे बोले सीखना पड़ेगा आसन से बैठना हो तो सीखना पड़ेगा खाना हो है ना? आ, कल हम तो एक ने बताया कि अपने बच्चे को तो भेज रहे हैं अमेरिका छोटे बच्चे तो क्यों वहाँ का एक ही केस आ जाए है ना ऐसे होता है वहाँ का एटी के सीख किया जाए और वहाँ की बर्तनी वहाँ की रहनी नहीं तो बाद में जाएगा तो लोग हंसेंगे बेहतूफ बनाएंगे तो बचपन नहीं सीखा है देखो ना क्या क्या इच्छा है लेकिन अब आप समाधि की बात या भगवत प्राप्ति की बात या भक्ति की बात तो आप बिना सीखे ही जान जाएंगे है क्योंकि <laughs> आपका, तो आपका ज्ञान बहुत ऊंचा बहुत बड़ा है तो सीखने की कोई जरूरत नहीं है अब तो जरा वेदांतियों का प्रत्याहार सुनाते हैं वेदांतियों का प्रत्याहार वेदांत की दृष्टि से हृदय में तो ब्रह्म हो और बाहर न हो ऐसा नहीं है एक बात तो यह है भीतर भी ब्रह्म बाहर भी ब्रह्म क्योंकि वो तो संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तों का आदान कारण है सबका अधिस्थान है और सबका प्रकाशक है इसलिए इसका कोई कारण नहीं है कि जहां मन जाए वही ब्रह्म न मिले इसका कोई कारण ही नहीं है इसलिए जहां मन जाता है वहां ब्रह्म तो होता ही है तो वहां से मन को खींचने की कोई जरूरत नहीं है चलो वही देखो उसी चीज को देखो अगर तुम्हें सांप दिखता है तो जरा गौर से दिखो तरफ देखो तरफ तरक्की दिख जाएगी तो ये तुमको जो विषय दिखते हैं इनको जरा गौर से देखो तो वहां ब्रह्म दिख जाएगा तो जो जो आठ से दिखे वहां ब्रह्म जो जो कान से सुने तो ब्रह्म जो मुंह से बोले तो ब्रह्म इसको तो प्रत्याहार बोलते हैं अब एक दूसरी बात आपसे तो सुना चाहूंगा दूसरी बात ये है कि असल में मन कहीं जाकर किसी विषय को नहीं पकड़ता है इंद्रियां भी जैसे कैमरा जो है वो जिसकी फोटो लेता है उसके शरीर से किसक के तो कैमरा फोटो नहीं लेता ना कैमरा और उसके भीतर जो यंत्र होता है वो अपनी जगह पर रहता हुआ ही बाहर की चीज का फोटो लेता है तो असल में आपकी इंद्रियां विषयों में जाती नहीं है और आपका जो मन है वो भी विषयों में जाता नहीं है आपके इंद्रिय संयुक्त मन में जो विषयों का आभास पड़ता है वो बाहर सहित और समय सहित पड़ता है आपको कभी विचार करने का मौका मिले सत्संग में बैठने के अलावा आप आपस की आपके साथ तीन चार इंच की कोई चीज है या एक फुट की कोई चीज है तो वो तो जो तो एक फुट है वो चीज में है कि आकाश में है वो एक फुट का नाप आकाश में बन गया है कि उस चीज एक फुट की है और उसके हिसाब से हम एक फुट आकाश बोलते हैं तो ये फुट तो है चीज में और उस वस्तु की उपाधि से हम एक फुट और दस फुट के नाप से रहित आकाश में हम नाप का आरोप कर देते हैं इसी को अध्यारोप बोलते हैं औपाधि से हो आकाश में जो एक फुट या एक इंच या दो इंच या एक मील और दो मील का नाप है वो धरती के हिसाब से है धरती के हिसाब से है या रोशनी के हिसाब से है या आकाश के हिसाब से है आकाश के हिसाब से नहीं है मतलब औपाधिक है, है इसी तो बोलते हैं जैसे जटा प्रशन तो की लाली फटित में है वैसे द्रव्य का माप आकाश में कितना पुत आकाश चाहिए बोले इस मकान से इतने फुट ऊपर तक हैं, तो मकान के हिसाब से उतना पुत बनेगा आकाश के हिसाब से उतना पुत नहीं बनेगा ये जो हमको तो संसार के विषय मालूम पड़ते हैं, ये सत्ता में नहीं मालूम पड़ते, में तो है ही नहीं और ये स्वयं प्रकाश चेतन में भी नहीं मालूम करते ये अंतकरण की उपाधि से ही अपने नाप सहित अपनी उम्र सहित अपने वजन सहित हमारे अंतर देश में ही भाषते हैं अर्थात हमें विषय का ज्ञान तब होता है जब विषय अंतर्देश में प्रतिभा अथवा प्रतिबिंबित होता है हम अपने अंतर्देश विषय को ही अंतकरण देशस्थ विषय को ही जानते हैं अच्छा तो जिस चेतन में अंतकरण कल्पित है अंत चरण में, में दिखने वाला दुषय विकल्प देखो हम मार्क्स बंद करके देख रहे हैं एक कलों गज का लंबा चौड़ा मैदान है और उसमें हम घंटे भर से बैठे हुए हैं और उसमें सौ तो आदमी कोई खेल कर रहे हैं तो आंख बंद करने पर जो सैकड़ों गज लंबा चौड़ा मैदान घंटे भर का समय सैकड़ों आदमी और काम करते हुए आपको दिखाई पड़े वो आपके मन में है कि आपके बाहर है तो आपके मन में है तो अब देखो आपके अंतकरण से अवचिन्न जो सिद्धाकाश है वही उस लंबाई चौड़ाई, उम्र और आदमियों से अवच्छिन्न आकाश भी है कि नहीं है ये जो हमको दुनिया मालूम पड़ती है बिना और खोर की बिना और खोर होती होने से कल्पित हो गई बिना आदि अंत की होने से कल्पित हो गई बिना कार्य कारण होने से कल्पित हो गई ये जो कल्पित प्रपंच हमको भासता है वो अखबारे अंतकरण से अवच्छिन्न जो चेतन है तो जो अंतकरण से अवच्छिन्न चेतन है वही अंतकरण में कल्पित अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश से अवच्छिन्न चैतन्य भी वही आत्म चैतन्य है आत्मा स्वयं प्रकाश तो चेतन को ढूंढने के लिए कहीं जाने की तो जरूरत ही नहीं है ये सब विषय अपनी आत्मा में ही दिख रहे हैं और किसी भी चीज की गहराई में पहुंचो तो आत्मा है सब अपने मन को चेतन में डूबो दो मन सी मज्जनम डुबकी लगाने दो मन को तो जैसे हम पानी में स्नान करते हैं डुबकी लगाते हैं बाहर नहीं निकलते डुबकी लगाते हैं किनारे पर भी नहीं गए ऊपर भी नहीं उछले पानी में डूबकी लगा गए ऐसे अपने मन को उस चैतन्य में डूबकी लगा जाने दो जिसमें वो तैर रहा है जिसमें वो बाहर भीतर दिखाता तो नहीं, सारी कल्पना से मन अखंड चैतन्य में डूब गया तो इसका नाम वेदांत में प्रत्याहार है और यदि आप नाम रूप के पराधीनता से जडता से काल कालकृत जन्म मृत्यु से जब बचना चाहते हो और वस्तु वस्तुकृत जडता से जब बचना चाहते हो देश देशकृत परिच्छिता से जब बचना चाहते हो तो अपने अंतकरण को उस चैतन्य में डूबने दो जो उसका अधिष्ठान है जो उसका प्रकाशक है ओ डुबकी लगा गया है ना अभ्यो मुक्तु भी ये मुक्तुओं के लिए ये रोज रोज व्याख्यान सुनना भी अभ्यास है भला जो लोग कहते हैं कि अभ्यास बिल्कुल नहीं जरूरी है उनका रोज रोज व्याख्यान सुनना भी अभ्यास है ना और वो नेट के करते हैं तो भी अभ्यास है और बैठ के करते हैं तो भी अभ्यास है ना चलते चलते करते हैं तो भी अभ्यास है और ना करना भी अभ्यास है आपको। ये बात हमको उड़िया बाबा जी महाराज ने कही बाबा जी महाराज ने कही जब तुम नहीं करते हो कुछ नहीं करते हो तो कुछ ना करने का अभ्यास करते हो वो भी अभ्यास है तो वो भी कर्तृत्व पूर्वक है आप लोग ये शब्दों के चक्कर में शब्दों के चक्कर में करते है देखो क्या करो कोई अभ्यास मत करो तुप क्या बैठ जाओ या लेट जाओ या खड़े हो जाओ ये क्या है कि ये भी अभ्यास है बोला कोई अभ्यास न करना ब्रह्मा अभ्यास है तो ये प्रत्याहार हुआ अब धारणा बताते हैं तो आप इसका भेद देखना है ना विषय में मन गया तब तो विषय में भी आत्मा है वो तो मन में जो आत्मा है वही विषय में है जो मन का आधार है वही विषय का आधार है इसलिए विषय सहित मन तन में डूबकी लगा गया इसका नाम हुआ प्रत्याहर अब कान की प्रधानता से देश की प्रधानता से बोलते हैं विषय की प्रधानता से प्रत्याहार होता है देश की प्रधानता से धारणा होती है और काल की प्रधानता से ध्यान होता है और यत्र यत्र मनोजाति ब्राह्मण तनसोधारण जैव धारणा का पराम सीता राम वो तो जैसे बोलते है ना पूरी राम लड्डू राम हलवा राम है तो ना लो धारणाराम हे सीताराम अवधारणा लो यति ब्राह्मण तत्र दर्शना जहा जहां मन जाए वहीं वही, वही बम अब इसमें विषय नहीं है मन का विस्तार होने दो या मन का संकोच होने दो मन के संकोच और विस्तार के साथ इसका कोई संबंध तो नहीं है। तो योग दर्शन में धारणा कहते हैं कि क्यों देश बंधक चित्त धारणा ये पारिभाषिक शब्द तांत्रिक शब्द योग दर्शन का जो के आठ अंगों में एक अंग धारणा है तो प्रत्याहार तक तो क्रिया प्रधान है इसलिए साधन पाद में उनका वर्णन है और धारणा से लेकर के धारणा ध्यान समाधि ये विभूति पाद में आते हैं विभूति पाद में देखो भाई भाव देख लो ये देखो जादू का सेल यत्र यत्र मनो या अनंत ऐसी वस्तु है जो कहा नहीं है रामचंद्र भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहा निवास करू तो उसका उत्तर आपके ध्यान में होगा न हो तह देऊ का ही तुम्हें ही दिखाओ खाऊ तुम जहां नहीं हो वो जगह पहले बता दो तो मैं वहां रहने के लिए तुमको बता जहां न हो ही तुम्हें ही दिखाओ उठाऊ तुम्हें मैं रहने की जगह बताता हूं पर पहले ये तो बताओ कि तुम कहां नहीं हो जहां तुम नहीं हो वहां रहने की जगह बताऊंगा लो तो पर ब्रह्म परमात्मा कहा नहीं है कौन सा ऐसा देश है जहाँ नहीं है तो कौन सा ऐसा काल है जिसमें नहीं है कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें नहीं है तो जो सर्व वस्तु में वस्तु का अधिस्थान है नाम रूप कल्पित और अस्थि भाती प्रिय सच्चा सब देश में जो विद्यमान है देश का नाम रूप मिथ्या और अस्थिभा काल में जो विद्यमान है काल का नाम रूप मिथ्या और उसमें अस्थि भाती प्रिय गान और अद्वय आत्मतत्व विद्ञान है दो मन को पता ना पसंद याति आजकल के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम मन को कहीं जाने से रोकते हैं तो हमारे मन में एक कुंछा खाई हुई है है ना कि वो कुछ अलग है और हम कुछ अलग हैं और वो कोई हमारा दुश्मन है वो कोई हमको दबा बैठेगा है ना ये जो मन में एक प्रकार की हीन भावना है इससे डर लगता है तो ठीक है जहाँ तक वासना वासिक मन की प्रधानता बच्चा ना समझ बच्चा है तो उसको एक दिन एक दिन एक बच्चा ये लगाते हैं ना लोहे का बरामदों में लगाते हैं ना रेल रेलिंग का बोलते हैं उसको पार करके और जो बाहर निकला हुआ होता है ना और तो दस मंजिल ऊपर हो बाहर निकल गया अब तो हाय हाय मत के इधर में तो क्या हो पर करने हिम्मत करके जाके पकड़ लिया सब को तो बच्चे को तो मत रोको तो बच्चों बच्चे को तो, तो, तो मोटर के सामने जाने से रोकते हैं आग में घुसने से रोकते हैं, हैं। खजे पर चढ़ के बैठने से रोकते हैं इसलिए तो ना समझ है अब ये वेदांत तो कोई ना नासमझो की चीज तो है नहीं ये तो बड़े बड़े समझदारों की चीज है महाराज अगर बोले भाई अच्छा जहा है दो कोई बात नहीं है तो कहाँ गया? तो गया साथ है आस में त्रक्षिके, त्रक्षिके नहीं क्या क्यों नहीं है वो तो सीखने की क्या जरूरत है क्या में ब्रह्म आत्मा बिल्कुल तो, नहीं है केवल पर परमात्मा ही है धारणा हो गई तो है, देश बहिष्कार वस्तु तो भक्ति शास्त्र में योग शास्त्र में मानते हैं मूल आधार में स्वाधिष्ठान में मणिपुर में अनाहत में विशुद्ध में आज्ञा में कस्करार में शून्य शिखर में है निकुषि में भवर गुफा में आगम में अलख में कहीं भी अपने मन को बांध लेना इसका नाम धारणा है ये जो है ना बाहर या भीतर कहीं भी भक्ति शास्त्र में मानते हैं कि भगवान का जो स्त्री विग्रह है उसमें अपने मन को बांध देना चाहिए वही सम्बन्धित शिक्षक से धारणा शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म सूत्र के व्याख्यान में एक स्थान पर लिखा है कि तुम्हें विष्णु का ध्यान करना तो शंकराचार्य भगवान ब्रह्म सूत्र के कार्य में ये बात लिखी है और जैसे सर्व्यापक विष्णु के ध्यान के लिए चालक ग्राम शिला अधिस्थान है वैसे अपने प्रत्यक्ष चैतन्य को ढूंढने के लिए हृदय अधिस्थान है हृदय हृदय स्थान में परमात्मा को तो ढूंढ विद्या दार विद्या है ना दार विद्या तो बोले कोई बात नहीं हो भक्ति शास्त्र में हृदय में भगवान का और योग शास्त्र में बाहर या भीतर स्थान विशेष में मन को स्थिर करो कबेदान कभी जाने जाएगा? ब्रह्म से बाहर जाएगा जहां जाएगा वहीं ब्रह्म है जाएगा जाएगा वहीं वहीं ब्रह्म, गलित विद्याते परमात्मी यत्र यत्र मनोजाति तक तक समा गया देहाभिमान गलित हो गया और परमात्मा का विज्ञान हो गया जहाँ जहाँ मन है वहां वहां समाधि तो ये धारणा जो है मन को उदाहरणा पर एक बार उड़िया बाबा बाबाजी महाराज से मैंने पूछा कि ध्यान किसका है बोलते हैं है गुप्त मैंने कहा मैं अपने शरीर का ध्यान करू तो, तो इससे इससे क्या क्या होगा क्या होगा कैसे होगा मैंने पूछा से शरीर हो जाएगा और करगा बिल्कुल जाएगा, अलगा हो जाएगा इनके तो मैंने कहा अच्छा कभी कुछ कभी कुछ करें कभी शरीर का ही ध्यान करें कभी कृष्ण का करें कभी राम का करें कभी निराकार का करें बहुत अच्छे अच्छा आप इसका क्या उत्तर अपने ज्ञान में समझते हैं? भाई इस तरह तो मन चंचल हो जाएगा तो बोले नहीं यदि अज्ञान ग्रंथि का भेदन हो गया तो मन एकाग्र करने की जरूरत नहीं है जब मन एकाग्र करने की जरूरत नहीं है तब मन एकाग्र महात्मा लोग क्यों करते हैं तो बोले जैसे भूख लगने पर भोजन करते हैं तो क्या ये नियम रखते हैं कि फिर मिलेगी तभी खाएगी खाएंगे नहीं तो भूखे रहेंगे अरे तो भूख मिटाने के लिए जो चीज समय पर मिल गई उसी से मिटा लिया। वो कोई वैकुंठ में जाने के लिए तो ध्यान करते नहीं तब तो वो निर्विकल्प समाधि लगाने के लिए तो ध्यान करते नहीं वो कोई ब्रव्य की प्राप्ति के लिए तो ध्यान करते नहीं उनके ध्यान का कुछ प्राप्त नहीं है क्या है कि तो किसी भी बाघ्य कारण से मन में थोड़ी चंचलता मालूम पड़ी है? तो एक मेले पर दहला मार दिया हुआ। चलो है ना चल इधर तो उधर चल कर ले उपनिषद का पाठ कर ले राम राम का जप है ना ओम कर ले राम पूजा गोप पूजा जैसे भीखसी निवृत्ति के लिए है ना दृष्ट दृष्ट दुख की निवृत्ति के लिए जैसे भोजन है वो ऐसे महात्मा के लिए तात्कालिक मन के विक्षेप को दूर करने के लिए ध्यान है ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं समाधि की प्राप्ति के लिए नहीं लोकांतर में जाने के लिए नहीं वो तो वैसे ही जैसे ठंड होने पर कोई जिद्द करें नहीं देखो आ, हम कंबल नहीं ओढ़ेंगे रजाई ओढ़ेंगे रजाई नहीं ओढ़ेंगे कम्बल ओढ़ेंगे बेवकूफ तो ठंड मिटाना है तुमको कि कंबल रजाई से कोई किया है, है। कंबल रजाई से तो ब्याह नहीं किया है ना खंड ही तो मिटानी है, है।, तो हो रहा है। ये देखो ये तत्व का ये तत्व का ध्यान है दृश्य ही है उसके लिए मन का जो दुख है वो लौकिक दुख है से दुख माने लौकिक दुख है जैसे भूख का दुख लौकिक है पैसा घर में नहीं हो तो उधार ला उधार ले आते हैं कि नहीं तो अब जिद करो कि हम उधार लेंगे तो उन्हीं से लेंगे दूसरे से नहीं लेंगे है ना है ना अब क्या तो, तो बंद गए ये आसक्ति हो गई हो ये आसक्ति हो गई की उधार लेंगे तो उन्हीं से लेंगे अरे भाई घर में पैसे की जरूरत है हर किसान दास के पैसे की जरूरत नहीं है बच्चू भाई के पैसे की जरूरत नहीं है घर में पैसे की जरूरत है है ना? तो कहीं से भी ले लिया अपना काम चला लिया वापस करना हुआ कर दिया पैसे को पहचानो है ना उस पर अमुख की ममता क्यों बना अमुक से ही लेंगे दूसरे से नहीं लेंगे तो ये राज, राज का विषय हो गया राज का तो तत्व ज्ञान में धारणा का रूप क्या है धारणा का रूप ये तत्व ज्ञान हो गया हो तो ओ, महात्मा पुरुष नारायण जब जैसा आया सबसे बड़ा तो अवसरवादी को कंबल आया तो ना तो तो नहीं मिला तो अपने हाथ पांव को बांध के बैठ गया फिर नीर मिली तो खीर खा लिया रूपी रोटी मिली तो रूपी रोटी खा लिया और नहीं तो एक दिन बोला हाथ एक दिन महात्मा कोई जा रहे रोटी तो नहीं मिली तो बोले क्या बात है तो आज तो एकादशी है महाराज अभी आज एकादशी नहीं है आज तो अभी पंच नहीं हुई है तो बोले आज यहाँ एकादशी नहीं है ना अरे कहीं न कहीं तो विश्व में आज एकादशी होगी नहीं? चंद्रमा कहीं न कहीं चंद्रमा <laughs> हमारी एकादशी संपूर्ण विश्व की एकादशी होती है केवल हिंदुस्तान की के एकादशी थोड़ी तो होती है, है मैं कई बार देखते हैं वो काशी के अक्षांश की दृष्टि से और बंबई के अक्षांश की दृष्टि से फर्क है ना तो बनारस के पंचांग में एकादशी किसी दिन होती है बंबई के पंचांग में एकादशी किसी दिन होती है कोई आध घंटे का कोई आध घंटे का फर्क है और आध घंटे में तो हिसाब ही बदल जाता है सारा का सारा हिसाब बदल जाता है तो जिस दिन बनारस में एकादशी होती है उस दिन यहाँ नहीं है न और जिस दिन जापान में एकादशी होती है उस दिन भारत में नहीं ऐसा ऐसा ऐसा प्रसंग आता है तो बोले भाई विश्व में कहीं न कहीं तो एकादशी होगी है ना चलो आ मना आज तो ही कोई बात नहीं तो ये तत्वज्ञान की महिमा बिल्कुल विलक्षण है वो है ना देखो संप्रदाय की रीति से एकादशी करना ये नहीं तलाश मत करने जाना की काल में एकादशी सब होती है हाँ। अपने संप्रदाय में जैसी एकादशी करने की दिवी है विधि के अनुसार करना एकादशी में पूर्ण एकादशी में धर्म संप्रदाय की विधि से आता है काल से नहीं आता है आ, ये ये उसकी मर्यादा है हम लोग उसको जानते हैं बोला तो मनुष्य धारणा सा अरे भाई चाहे पढ़ के धारणा कर लो आ, चाहे साकार की धारणा कर लो निराकार की धारणा कर लो समाधि कर लो जहाँ मन जाए वहीं रहने दो है ना नीति सदवृत्तिया निरालंबत ध्यान शब्द विख्यात करमानंद और ध्यान क्या है आप जानते हैं ध्यान शब्द को हमारे ध्यान के के नाम पर तो बड़ बड़ है के नाम पर पर तो बड़े-बड़े अनाचारी लोग लोग भी भी हैं, हैं है ना? बदमाश कि हमारी बदमाशी भी बनी रहे और ध्यान भी आ जाए हमारे ऊपर। तो ये ध्यान होता है जीवन तो निर्माण के लिए चरित्र तो निर्माण के लिए होता है तो, तो ये कोई लूट थोड़ी है, कि जो चाहे तो इसको लूट ले और जो चाहे तो लुटा दे ये तो की एक स्थिति है ना तो एक एक महात्मा बड़े प्रतापी थे तो मैंने उनसे कहा कि हमारा ध्यान करवा तो दो सामने और वो उन्होंने संकल्प किया कि ध्यान लग जाए तो मान लो लग जाए पर जब तक उनका संकल्प रहा तभी तक न लगा फिर तो वही बात हुई तो ध्यान शब्द का अर्थ हूं धर्म में जिस यज्ञ कर रहे हो तो जब इंद्र देवता को तो आहुति देते हैं तब तो इंद्र का ध्यान करते हैं देवता यही हबिर गृहितम जायेद जब पूछा देवता को आहुति देते हैं तो हाथ में आहुति लेकर पूछा देवता का ध्यान करते हैं भिन्न भिन्न देवता का ध्यान करते हैं भिन्न भिन्न देवता को आहुति देते हैं ये पूर्व निमता की स्थिति ये है ध्यान में तो ध्यान में दो गति होती है एक तो होती है चित्त को संक्षिप्त करना और एक होता है चित्त को फैलाना जो भी लोग ध्यान ऐसे करते हैं जैसे भगवान का ध्यान करें तो उनके पाओ में से भगवान के ध्यान का विधान है वो योगता तो पाँव में से घुटने में गए घुटने से कमर में गए कमर से पेट में गए पेट से चाटी में साथी से से में गए, से नेत्र में गए और नेत्र में चित्र को एकाग्र करके आकृति को छोड़ दिया और निराकार से एक हो गए जो भी लोग ऐसे करते हैं और एक विस्तार का ध्यान होता है ये संखेप का ध्यान है और एक विस्तार का ध्यान है क्या विस्तार का ध्यान है सदे को भगवान आए, आए, आये आए, आए भगवान हमारे और नेत्र के द्वारा हमारे हृदय में भगवान आए तो तुरंत वृंदावन धाम प्रकट हो गया जमुना बहने लगी है ना गोवर्धन गोवर्धन भी प्रगट हो गए हजारों कदम के वृक्ष दिखने लगे गह दिखने लगी ग्वाल दिखने लगे गोपी बीच दिखने लगे खाना पीना होने लगा नाचना गाना होने लगा अब एक कृष्ण का परिवार बढ़ करके लाख लाख हो गया हो अपने हृदय हो तो ये दुनिया छूट गई उस दुनिया में चले गए तो भक्तों का ध्यान दूसरा होता है और योगियों का ध्यान दूसरा होता है और सांख्य का ध्यान दूसरा होता है बड़ा विचित्र है रागो का सूत्र है सारी दुनिया दिखती रहे स्त्री दिखे पुत्र दिखे धन दिखे मकान दिखे पुरुष दिखे सब दुनिया दिखे लेकिन कहीं राग देश ना हो केवल दृष्टि मात्र बनी रहे नज़र तो है पर रागद व्यस्त नहीं अच्छा देखो चंद्रमा दिखता है और दो स्त्री पुरुष मिलकर उसको देखें तो कहेंगे आ हा क्या चांदनी चिटक रही है ना शीतलमंद सुगंध वायु उचल रही है और क्या सौंदर्य महाधुर्ज है आनंद आ गया और जा लोग जो है ना जिन अकेले हैं और अपनी स्त्री के ग्रमकुल चंद्रमा को देखेंगे तो देखा नहीं जाते है। भ्याकुल, भ्याकुल जाते हैं चंद्रमा आग का अंगारा है और न अमृत का पिंड है जिसके मन में राग है उसके लिए अमृत का पिंड है और जिसके मन में द्वेश है उसके लिए आज का अंगारा है सामान्य रूप से चंद्रमा को चंद्रमा के रूप में देखना का ध्यान हो दृष्टा दृष्ट ही रहे दृश्य के साथ उपरक्त न हो रागो को ध्यानम दर्शन में ध्यान किसको बोलते हैं ध्यानम अपने लक्ष्य में मन का एक तार होना एक कार होना वही वही वही वही वही, वही। लक्ष्य में कोई भी लक्ष्यो निराकार हो निरा साको साकार आत्मा हो परमात्मा हो है ना लक्ष्य रिष्ठ मन का हो जाना इसको ध्यान बोलते हैं वेदांतियों में तीन तरह का ध्यान चलता है दो गंगा नमो नमो तीन तरह का ध्यान चलता है वेदांतियों में एक तो कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनाहा मन में किसी विषय का न आना यह ध्यान है निर्विषय इसको बहिरंग साधन समदमादि संपत्ति के खठे अंश में रखा जाता है समाधान स्नान मनोमल त्याग मनोमल का त्याग करना स्नान है ध्यानम निर्विषय मना निर्विषय मन ध्यान है ये क्या हुआ तो समाधान हुआ तो समाचार तो दूसरा ध्यान है निविध्यासन कोशी का निविध्यासन कोशी का ध्यान क्या है कि विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करके प्रजातीय वृत्ति का प्रवाह ये आत्मा जीव नहीं है ये कोई जन्मने मरने वाला उनका करण वाला संस्कारी जीव नहीं है ये तो एक ब्रह्म है ये आत्मा तो निश्चित साक्षात्कार तो के पहले भी श्रवण और मनन के द्वारा निश्चित जो अर्थ है कि आत्मा जड़ नहीं है आत्मा दृश्य नहीं है आत्मा आत्माधिकारी नहीं है आत्मा अंतकरण वाला नहीं है आत्मा जाने आने वाला नहीं है जन्मने मरने वाला नहीं है आत्मा जीव नहीं है यह अनात्मा प्रत्यय का तिरस्कार और आत्मा अस्थिभा प्रिय रूप है सत सित आनंद अधिपूर्ण अद्वितीय नित्य नित्य नित्य इस प्रकार के वृत्तीवाह को ध्यान बोलते हैं ये निधिध्यासन कोटिका, निविध्यासन कोटि का ध्यान है अब एक होता है साक्षात्कार कोटि का ध्यान वो बड़ा विलक्षण होता है बड़ा। तो अब आज रहने दो कल्पना ृष मे वन जन दर्ज प्रभा व्यक्त ओम घाटी ध्यान तुम मंदेरा सुनमेस्मी सद्वृत्त मेरा निरालतया स्थित ध्यानश्देन विख्याता परमानंदगायिनी निर्ता वृत्या ब्रह्मात वृत्तिस्म सम सी चाकृत्रिमांदम तुझुसम से वक्यो यत्त्षण प्रयुक्त संभव तत साधन निर्मु शुद्धो गिरा तत्व न चीकस्यनसो गिरा आपका का स्वरूप आपके ध्यान में आ गया योगियों की धारणा दूसरे प्रकार की है भक्तों की धारणा दूसरे प्रकार की है और वेदांतियों की धारणा दूसरे प्रकार की है भक्त लोग भगवान के अंग अंग में मन की धारणा करते हैं आ, कोई तलवे में नाखून में वक्षकान में, में नेत्र में मुसारबंद में इसको भी धारणा बोलते हैं शास्त्र की धारणा यही है और योग शास्त्र की धारणा है जो भीतर चक्र है मूल आधार स्वाभिस्थान मन अनाहत अनाथ विशुद्ध आज्ञा सहस्करार शुन्य शिखर अंतरात्मा में ही कहीं अपने चित्र को बांध देना अंतर दे